टी मनोजल जाव नि हारे सुमिख कहु को आम्हारे सुनसने हम मंजुल वाणी सकुचित मन महु मुस्कार तिन्ह बिलोक बिलोक ति धरणी दु सकोच सकुचत सकुच स सकुच प्रेम बाल मृगन बोले मधुर बचन प्रिक बैनी हे सुमखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सपचा गई और मन ही मन मुस्कुराईं उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं वे दोनों ओर के संकोच से सखचा रही हैं अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सीवाणी वाली सीताजी सखचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली सहज सुभा सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुर्वदन विधुवं चल ढाके कंजन रे छे ग्राम रंकन राय रास ये जो सहस्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है ये मेरे छोटे देवर हैं फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढांक और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहारकर कर टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार आनंद हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो अति परे बहु सदा तुम राशिया लूटली होगी ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है शुभकामना करती है कि आज तक शेष जी के सिर पर जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहाग्नि बनी रहो पार्वती सम प्रिय प्रति हो हो, हम पर छाड़ब पुनि पुनि विनय करिय कर जोरे, जो यही मार्ग फिर बहुरी। दरशन दे प्रेम पिया मधुर बचन कहे कही पर तो जन कुम दिन कौम दी और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना बनाए रखना हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें सीताजी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया मानो चांदनी ने कुमदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो तब ही लखन रघुबर रुख जारी पूछू भग लोगबारी सुनत नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारे निता बोध मन भय मलिन दिदि धले तन छुझ करम गति धीरज की धाम सो सोज सुगम मगति नह दीना उस समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमलवाणी से लोगों से रास्ता पूछा यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावनाओं से प्रेम का जल भर आया उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया लखन जान रघुनाथ फेरे सब प्रिय बचन कशी लिए लाई मन साथ तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया